नमस्ते मित्रों मैं हूं कवियत्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 और उनकी सुपुत्री डॉक्टर गायत्री जी उपस्थित हैं आज स्टूडियो में और बहुत ही अच्छा लगा कल इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमारे जो रेडियो के हेड हैं यशवंत जी ने मुझे कहा कि भाई उनका इंटरव्यू ज़रूर लेना बहुत ही अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस रहा है और बड़ा अच्छा लगा उनको तो मैं चाहूँगा कि आप भी जो है जब इनको सुनेंगे आप रेडियो के माध्यम से इनको सुन ही पाएंगे तो सुनिए ज़रूर और किस तरह से एक आर्ट जो है अपने डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर काम रख सकते हैं और उसको जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो लोगों के दिल में वो हमेशा के लिए एक चित्रण बन जाता है तो ऐसे डॉक्टर प्रतिमा और डॉक्टर गायत्री जी से हम लोग बातें करने वाले हैं तो मैं आपको जोड़ना चाहूँगा अभी डॉक्टर प्रतिमा जी से डॉक्टर प्रतिमा जी कैसे हैं आप चनाग दिनी <laughs> बहुत अच्छा बहुत अच्छा चनाक दी का मतलब होता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ मुझे लगता है ये वो बता रही हैं और प्रतिमा जी मैं चाहूँगा कि इस डांस फील्ड में जो भी आप आपका प्रोफेशन है उसके बारे में बताइए कैसे जुड़ना हुआ ये प्रोफेशन में ना वो अंदर दावणगिर डिस्टिकली नम जोतर नमेंगे अरे पर्चय आने ईश्वर्य विश्व विश्वविद्यलय याद कार्यक्रम आगे ना हम जो सेरता परमात्म जो सदेश आगा कवकाश इतो नम्बा इगे सूमारी वर्ष अब यह वर्ष नम्बर यह सौभाग्य सकते इफॉम बंत हाँ मत ना आक्चुली नम गुरु बंद के, विद, विद्वां केशवकुम अंत केेशवकुमारिंतमार् तवर मैं अरे हुटिदूर बंद सगर अंत शिवमो ड्रिक सगर अली आलो अली शिमग बंदे ना विद्याभ्यापूर्ण आंद्यद वद्याभ्यास अदान ना होली प्रसारे अरे अभिधिपड़स्ता नम जो सुमार नूर नूर स्टूडेंट कलता आ, आ, नम राज्य कड़गू कूड़ा पफॉमेन्टी मत नम नमदू नाट्य मंदिर हसरपंद्रे श्री अभिनेस एंड म्यूजि अकैडमी अंत hmm. ना बरी भरतनाट्य भरतनाट्य बेद एक्साम एक से म्यूजि नम कर्नाटक शास्त्रीय म्यूजि बेगत अंत कूड़ा को मकलि मोन्ग वर्षदल पांडिचेर न पिथ जो रेकॉड ग गिन रेक ब्रेक मकल जो हिमारूसटि अंदर हेल्थ तुम आगत या वर्षली हाँ राज्य द डिओ एन दमनल को मत मध्यप्रदेशली डेली सारी होगी बंदी okay. हे <laughs> डॉक्टर प्रतिमा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि अपने बारे में आप जो है केशव आचार्य गुरुजी से जो है ये आपने शिक्षा ग्रहण किया और उनके सानिध्य में रहकर आपने ये पूरा भरतनाट्यम का परीक्षण लिया उसके बाद खुद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वापस आपने इंस्टीट्यूशन शुरू किया और बच्चों को सिखाना शुरू किया आपके सौ से अधिक बच्चे जो हैं आपसे ट्रेन हो चुके हैं और उनके द्वारा फिर आप अलग अलग जगह पर भारत में दिल्ली हो या फिर गुजरात हो या दीव दमन हो चरी हो सब जगह जाके आपने परफॉर्मेंस दिया है और अभी हाल ही में आपको गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो है सम्मान भी प्राप्त है आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा लगा सुनकर हमें और आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़ गए हैं पिछले दो तीन सालों से तो निश्चित तौर पर आपको बार बार दीदी -दी बोलती रहेगी ज्योति जी कि भाई चलो माउंट आबू वहाँ पर भी आप जो है अपना परफॉर्मेंस के साथ साथ वहाँ का जो स्परिचुअल एनर्जी है उसे भी आप ग्रहण करें तो इस साल आपको मौका मिला और आपने वो आ, ब्रह्मा कुमारी इसका जो हेडकोार्टर है कर्नाटक से आप आबू आए और यहाँ पर परफॉर्मेंस किया आर्ट एंड कल्चर जो प्रोग्राम चल रहा है कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें और अब फिर रेडियो पे भी आ गए हैं <laughs> तो बहुत बहुत है आपको मंगल कामनाएँ तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चाहेंगे कि उनकी सुपुत्री डॉक्टर गायत्री जी से भी आपकी बातें कराते हैं तो डॉक्टर गायत्री जी कैसे हैं आप हम बढ़िया हैं और बताइए अपने बारे में कि आप अपने माता श्री के साथ क्या क्या सीखा और क्या क्या कर रहे हैं अच्छा हाँ <laughs> Uh, uh, मेरी मम्मी जी मतलब वो खुद भरतनाट्यम डांसर है तो जब से मैं पैदा हुई थी मतलब छोटी बच्ची से तब से ही ये सारे एक्सपोजर मिल चुकी है डांस एंड म्यूज़िक का आ, तो जब से मैं ढाई साल की थी शायद पहला परफॉर्मेंस मैं दी थी तो तब से मेरा जर्नी कंटिन्यू रहा है आज तक और मेरे नानी जी जो थे वो भी बहुत एक कला विभाग में बहुत इंटरेस्ट थे वो भी रामा करते थे डांस करते थे गाना गाते थे अभी भी करते हैं तो हाँ <laughs> हाँ जी तो हाँ वहाँ से ये ऐसा आ, आ चुकी है तो मैं भी मेरा जूनियर सीनियर प्री विद्वत विशारदा सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर चुका हूँ और हाँ ऐसा चल रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हाल ही में आपने कुछ रिकॉर्ड वगैरह कुछ बनाया हो तो उसके बारे में बताइए मुझे अवार्ड मिल चुकी है लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल कलाश्री अवार्ड ये सब मिल चुकी है पर एज इफ मैं नहीं जा पाई थी ओ वर्ल्ड के चलिए ड्यू टू माई एग्जाम्स पर हाँ मैं कोई रिकॉर्ड अभी तक थोड़ा नहीं कुछ ऐसा बनाया <laughs> नहीं है तो इन फ्यूचर कुछ रिकॉर्ड बनाने का आपका था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है तो डॉक्टर गायत्री मैं चाहूँगा कि आप इस जो कला के साथ साथ में आपने पढ़ाई वगैरह क्या किया है उसके बारे में बताइए और आ, क्या बनना चाहते हैं एकेडमिक्स में आप क्या बनना चाहते हैं वो बताइए हाँ जी आ, मैं आफ्टर uh, माई uh, second PU यू मैंने बी एम एस ऑप्ट किया था आयुर्वेदिक डॉक्टर uh, mm -hmm. मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ अभी mm. uh, मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ इन स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र बट आई एल सी अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज बट अभी मैं डॉक्टर हूँ और वही काम प्रैक्टिस uh, भी है. कर रहे हैं हाँ जी अच्छा अच्छा कहाँ कर्नाटक में हाँ कर्नाटका में बहुत बढ़िया चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर प्रतिमा एंड उनकी सुपुत्री डॉक्टर गायत्री जी से भी हमारी बातचीत हो रही है और गायत्री जो है बीएमएस डॉक्टर एस है और डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने अपने प्रोफेशन को जो है आ, साथ में रखा है बचपन से जिस कला को सीखा है संगीत और नृत्य इन दोनों चीज़ों को उन्होंने बरकरार रखा है और आगे भी इस तरह के कुछ रिकॉर्ड बनाने का उनका संकल्प है बना डांस के साथ साथ प्रैक्टिस और संगीत का ये तो चल ही रहा है उसके साथ में मानव सेवा भी उनकी चल रही हैं डॉक्टर है तो निश्चित तौर पे दोनों तरह से जो है लोगों को हेल्थ देने का काम कर रही है और खुद भी हेल्दी रहकर लोगों के बीच में एक एक्सैंपल बनेगी तो बहुत ही अच्छा लगा गायत्री मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और संगीत की जब बात करते हैं तो कुछ म्यूज़िक अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो गाने वगैरह है या हिंदी फिल्मी गीत हैं उसमें से कुछ गोई भक्ति गीत या कोई ऐसी गीत जो आपको अच्छा लगता है ऐसे गीतों के बारे में बताइए अच्छा हाँ आ, मतलब घर पे मतलब आ, मम्मी जी जो सिखाती है वो मेनली कर्नाटक का क्लासिकल म्यूज़िक ही हाँ। पर उसके साथ साथ फ़ोक म्यूज़िक एंड सारे यू नो डिवोशनल सारे अलग तरीक़े का म्यूज़िक भी हम सीखते हैं और हाँ ज़्यादातर हम भक्त डिवोशनल म्यूज़िक ही ज़्यादा हम जब भी परफॉर्मेंस देते हैं या सीखते हैं वहीं है तो ऐसा कुछ जैसे कि भरतनाट्यम एक्चुअली में पूरा म्यूज़िक तो बैकग्राउंड में रहता है एक्सप्रेशन पे पूरी चीज़ें रहती है, हैं हाँ। स्टोरी शायद बताते हैं उसमें हाँ। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कौन सी स्टोरीज ज़्यादातर आप लोग प्ले करते हैं या परफॉर्म करते हैं आ, हम ज्यादा शिवजी के बारे में या कृष्ण जी राम जी ऐसे मतलब उनका कथा को डांस के मूलक मतलब माध्यम से सारे मतलब ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ म्यूज़िक या सिर्फ डांस अकेले ऐसा आ, मतलब उतना अच्छे से इफ़ेक्टिव नहीं, नहीं हो पाता है जब हाँ। दोनों जुड़ते हैं तो ऑडियंस को अच्छा भी लगता है और बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाती है सो so, ऐसे मतलब जो पुरान वग़ैरह थे उनका खा खत, कथाओं को हम डांस के थ्रू क्लासिकल म्यूज़िक uh, के साथ भी जोड़ के हम प्रस्तुत करते हैं जी जी जी हाँ जी मेन थीम कैसे कोई कोई स्टोरीज जैसे बने हुए हैं जैसे बाल लीलाओं के बारे में जब अपन एक्सप्रेशन करते हैं तो मेन मेन ऐसा आ, क्या बताने का जो है है तो उसमें संदेश भी भी शायद मैसेज कोई होता होगा हाँ हा, जी कल हम जो यहाँ पे परफॉर्म किए थे जी। वो पार्वती कल्याण था जैसे मतलब सती देवी ने मतलब वो उतना पिछले जन्म में जो सती देवी थी वो अगले जन्म में पार्वती बन गई थी फिर भी उनका एक मात्र आराध्य वो शिवजी थे तो वही आ, मतलब वो उतना तपस करके शिवजी को मतलब शिवजी से हाँ प्राप्त करके उनसे शादी हो गई थी तो मतलब हम वही संदेश पहुंचाना चाहते थे जहाँ पे आप आ, जो आप दिल से चाहते हो या कंसंट्रेट करके जो आप मतलब भगवान से जो मांगते हो वो ज़रूर आपको मतलब मिल, मिल जाएगी हाँ जी वो हम आ, कल हम प्रस्तुति से वो हम बताना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी। <laughs> चलिए गायत्री जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और निश्चित तौर पे जब कोई भी भरतनाट्यम परफॉर्मेंस करते हैं हाँ। तो एक चीज मेन हमारे दिमाग में आ जाती है कि क्या मैसेज है उसमें अगर हाँ। मैसेज देखेंगे तो किसी भी परफॉर्मेंस के साथ साथ मैसेज जरूर होता है और वो चीज़ें जो है कैसे हम जो है एक कमजोर व्यक्ति शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है ये उसमें बताया जाता है या फिर जो बहुत मुश्किल में है और उसको फिर से अचानक अगर उसको किसी बड़े चीज़ से जोड़ दिया जाए या किसी शक्ति के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति फिर से शक्तिशाली हो जाता है और अपने मन चाहे भावनाओं को प्राप्त कर सकता है ये बताने की कोशिश रहती है तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह कार्य करते रहें और बनाए रखें अपने आप को और जाते जाते मैं डॉक्टर प्रतिमा जी से भी पूछना चाहूँगा जो ब्रह्मा कुमारी से भी आप जुड़े हैं तो कोई एक गीत जो आध्यात्मिक गीत है वो आपको पसंद आए तो उसके एक लाइन हाँ। दोनों हाँ बिल्कुल हाँ। दोनों जन परफॉर्म कीजिए पर निरता गुरु वे पोरे युवनु सतता सतता गुरु चरण व पीढ़ी निरता निरता गुरुवे पोरे युवन सतता सतता गुरुवे पर गुरु वे संकट गुरुवे हरि हर ब्रह्म स्वरूप गुरुवे परात् गुरुव संकट हरा गुरुव हरी हरा ब्रह्म गुरु चरण वीढ़ी निरता निरता गुरु विपोरे युवनु सतता सतता थैंक यू चलिए डॉक्टर गायत्री एंड डॉक्टर प्रतिमा जी को आपने सुना अभी बहुत ही अच्छा जो है एक भक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत किया उन्होंने तो इस तरह का जो संगीत है कर्नाटक संगीत अपने आप में एक अलग पहचान रखती है भारत में तो निश्चित तौर पे जब आप सुनते हैं तो आपको वो फील भी देता है वो एक अपनी पहचान भी साथ में जोड़ देता है तो निश्चित तौर पर एक मन को जो है सुकून मिलता है जब आप इस तरह के भक्ति गीत सुनते हैं तो चलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप सभी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे इन आर्टिस्टों को सुनकर और जाते जाते मैं चाहूँगा कि प्रतिमा एंड गायत्री जी एक छोटा सा मैसेज ज़रूर आप कोट करें जो आपको रेडियो के माध्यम से देश विदेश के लोग सुन रहे हैं तो एक संदेश के रूप में गायत्री जी क्या बताना चाहेंगे आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि हम इतना बिजी मतलब आजकल के लाइफ इतना बिजी हो चुके हैं हम सिर्फ काम पर लगे हैं या मतलब किसी और चीज़ों में लगे हैं अब जैसे कि आप बोले थे अपने आप के ऊपर हम वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे या टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे तो चाहे वो कला हो मेडिटेशन हो पूजा हो कोई भी तरीके से अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त हमको देना चाहिए ताकि हमारा जो भी मतलब एनर्जी चैनल हो जाए जा। या हम थोड़ा यू नो माइंड हमारा फ्री हो जाए पीस में रह जाए क्योंकि बाकी के टाइम पे तो दिन में हम बिज़ी होना ही है या टेंशन पे <laughs> मतलब जाना ही है तो हाँ थोड़ा सा वक्त अपने आप में खुद पे मतलब आ, क्या इम्प्रूव करने के लिए काम करने के लिए खुद के ऊपर देना चाहिए हां एंड ईश्वरिया विश्वविद्यालय इज़ सच बिग यू नो थिंग दैट वी कैन कम हियर वी कैन लर्न मेनी थिंग्स हम मेडिटेशन मतलब सीख सकते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं मतलब हमारा दिमाग अपने आप प्रशांत हो जाता है यहाँ पे यहाँ का ये यह पॉजिटिव वाइब्स मतलब बहुत अच्छा लगता है दिल को मतलब आत्मा को नॉट ओनली शरीर को तो हाँ आप भी आइएगा और हाँ अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा चलिए थैंक यू सो मच गायत्री जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आपने कि हम लोग अपने कार्य में बिज़ी जरूर रहते हैं और निश्चित तौर पे हमें थोड़ा सा जो है इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है आज के समय के अनुसार क्योंकि सिचुएशन बाहर जितना भी हम लोग काम करेंगे लेकिन उससे हमारी अंतर आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा है ना मन हमेशा किसी खोज में रह रहा है कि भाई उसको कहीं ना कहीं शांति चाहिए उसको कहीं कही ना कहीं प्रेम चाहिए कहीं कही ना कहीं सुख चाहिए और वो बाहर कितना भी आप मेहनत कर लो गाड़ी आ गया बंगलो आ गया स्टेटस आ गया नाम हो गया रिकॉर्ड्स हो गए लेकिन सुकून मिला क्या <laughs> बात वहीं आके रुक जाती है कि अगर वो सारी चीज़ें मिलने के बाद अगर सुकून नहीं मिला तो फिर क्या फायदेगा है ना तो सुकून तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जाके आप दुकान से ख़रीद लें है तो इसे तो आपको प्रैक्टिस करके ही प्राप्त करना है ना तो आपको थोड़ा टाइम इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर ईश्वर ने जो इनविजिबल एनर्जी दी है हाँ। उस एनर्जी के साथ जुड़ जाए और अपने जीवन में सुकून पाए शांति पाए खुशी पाए है ना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हैप्पी रहे है ना जी। गाड़ी आने से दो दिन हैप्पी रहता है तीसरे हाँ। दिन तो पेट्रोल भरो और <laughs> तो फिर टेंशन हो जाता है वो सुख जो है अल्पकाल का ही रह गया जैसे हाँ। संत महात्माएँ कहते हैं सांसारिक जो भी चीज़ें वो अल्पज्ञ सुख देते हैं लेकिन जैसे ही आप आत्मा से जुड़ जाते हो इनविजिबल एनर्जी से तो परमानेंट सुख आपको मिल जाता है तो क्यों ना हम परमानेंट सुख के लिए भी आज से जैसे डेली रूटीन में आपको गाड़ी तो यूं ही नहीं मिला होगा हाँ। उसके लिए के कुछ साल आपने मेहनत किया कुछ जोड़ा पैसे है ना हाँ। तो क्यों ना हम परमानेंट खुशी के लिए रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें सेम प्रोसेस है ना उसके लिए भी टाइम देना पड़ा और वो टेम्प्रेरी है और इसके लिए टाइम देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा है ना तो इसी मैं चाहूँगा कि जो गायत्री जी ने बताया है इसी तरह आप सभी लोग भी थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें और परमानेंट सुकून का अनुभव कीजिए तो आज ही आप अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ जाइए नज़दीक में हो नहीं तो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं आपके नज़दीक में कौन सा सेंटर है तो आपको मिल जाएगा आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अपने साथ अपने आप से दोस्ती कीजिए इन्हीं शुभाषाओं के साथ फिर मिलते हैं और एक बार फिर से गायत्री जी और प्रतिमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं उनके भविष्य के लिए उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ आकर जो परमात्म प्यार आपने पाया है वो परमानेंट आपके साथ रहे, ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमागणी साथ सुनते रहो मुस्करा रहो chip ke ki है सीनाता ने युग परिवर्तन की पावन बेला में क्यों न पिता का कहना माने और चेत की कि दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा पर लाए आओ आत के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 हो जाए और say yeah.